आवाज की दुनिया के दोस्तों एक बार फिर फुर्सत के पलों में आपकी दोस्त भारती परिमल आपके साथ है आज मैं बाल कविताओं के उपवन से एक और पुष्प तोड़कर लाई हूँ और इस बाल कविता का नाम है नाराज बंदरिया तो सुनते हैं नाराज बंदरिया की कहानी क्या कहती है ये नाराज बंदरिया एक बार ऐसा हुआ कि बैठ गई जंगल के बीच बंदरिया बैठ गई जंगल के बीच बंदरिया मांगने लगी बंदर से आठ दस चुनरिया दस चुनरिया सुनकर उछला बंदर और बोला हो गई हो तुम क्या पगलिया आठ दस चुनरिया कहा से लाऊ मुरादे तेरी पूरी करने में मैं तो जेब से पूरा का पूरा खाली हो जाऊ नहीं है मेरे पास इतने पैसे नहीं है मेरे पास इतने पैसे ना जाने बेलने पड़ेंगे पापड़ कैसे कैसे बोली बंदरिया मैं जाऊंगी तुमसे रूठ मैंने बोला है सखियों से झूठ जो न लाए तुम चुनरिया पकड़ा जाएगा मेरा झूठ अकड़ कर बोला बंदर अकड़ बोला बंदर तुम्हारा झूठ सच करने को मैं ही मिला बकरा बनने को रोज क्रीम पाउडर में पानी की तरह रुपया बहाती हो सखियों के आगे अपनी धाक जमाती हो सोच समझकर खर्च करो पैसे नहीं आते पैसे ऐसे वैसे दिन रात मेहनत करता हूँ कई जगह कई जगह हम माली करता हूँ तब जुड़ते हैं कुछ पैसे तुम्हें दे दूं मैं ऐसे कैसे चुनेरिया घर में इतनी सारी है सभी तो प्यारी प्यारी है पहन इसे तुम लगती रानी फिर क्यों झूठी शान और मनमानी जितना है उतने में गुजारा कर लो जितना है उतने में गुजारा कर लो दिखावा छोड़ सच्चाई से प्यार कर लो बात बंदर की बात बंदर की बंदरिया की समझ में आई माफी मांगी और अपनी गलती पर पछताई जी हाँ दोस्तों बंदरिया, अपनी गलती पर पछताई और इसी तरह से बच्चों की दुनिया में एक बार फिर हम रखेंगे कदम और भी नन्ही नन्ही कविताओं के साथ तो मिलूंगी आपसे आपकी दोस्त भारती परिमल कभी फुर्सत में